श्री माँ शारदा देवी माया स्वीकार अभय चरण के शरीर त्याग के पूर्व जिस समय श्री माँ उनका मस्तक अपनी गोद में ले अत्यंत प्रेम से सहला रही थी उस समय श्री माँ की आँखों की ओर देखकर अभय ने कहा था दीदी सब लोग रहे इन्हें देखना श्री माँ ने मन ही मन उस कर्तव्य को स्वीकार कर लिया था अभय चरण की पत्नी सुरबाला उस समय गर्भवती थी और अपने मायके में थी वे जन्म से ही दुखिया थी सहसवावस्था में मात्र हीना हो वे अपनी नानी तथा मौसी की गोद में पली थी पति के देहांत के थोड़े ही दिन के पश्चात उनकी नानी भी परलोक सिधार गई श्री उस समय अपने भाई के अंतिम अनुरोध का स्मरण कर सुरबाला को जयराम बाटी में अपने निकट ले आई इसके कुछ ही दिन पश्चात सुरबाला का अंतिम सहारा उनकी मौसी भी एलोक से चल बसी लगातार इतने आघातों को सहने में असमर्थ हो सुरबाला का मस्तिष्क विकृत हो गया मस्तिष्क की इसी विकृतावस्था में उन्होंने 26 जनवरी सन उन्नीस ईस्वी को एक कन्या का प्रसव किया कन्या का नाम रखा गया राधा रानी पुकारु नाम था राधु अथवा राधी पगली के लिए शिशु का पालन पोषण असंभव जान सीमा की चिंता की सीमा न रही दैव से दूसरे ही महीने में स्वामी अचलानंद जी के साथ सुकुमार कुमारी देवी नामक एक स्त्री भक्त आ गई श्रीमान ने इस महिला पर राधू के पालन पोषण का भार सौंप दिया सुकुमार कुमारी ज्येष्ठ मास तक जयराम बाटी में रह इस कार्य में लगी रही हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीमा को विभिन्न कारणों से अधिकतर जयराम बाटी में ही निवास करना पड़ा था परंतु वहाँ का रहना सुख नहीं था और विधि विधान से उनका पारिवारिक उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया विधि विधान शब्द का प्रयोग हमने कुछ सोच समझकर ही किया है यह हमारा कल्पना प्रसूत नहीं है श्री भगवान श्री माँ के सदा ऊर्धगामी मन को व्यावहारिक जगत में बांध रख अपने युग धर्म प्रवर्तन कार्य को सुसंपादित करने के लिए उनके चारों ओर विचित्र स्नेह श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहे थे उनमें राधु सबसे मजबूत थी श्री रामकृष्ण के अंतर्ध्यान के बाद श्री को जब संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जब उनका मन हाहाकार कर रहा था और वे प्रार्थना करती थी अब मेरे इस संसार में रहने से क्या होगा इस समय अकस्मात उन्होंने देखा था कि लाल वस्त्र पहने दस बारह वर्ष की एक बालिका सामने घूम रही है श्री रामकृष्ण ने उसे दिखा कहा इसको सहारा बना कर रहो तुम्हारे पास कितने ही लड़के आएँगे दूसरे ही क्षण वे अंतर ही हो गए बालिका भी फिर नहीं दिख पड़ी इसके बहुत बाद एक दिन श्री माँ जयराम भाटी में मामा लोगों के घर बैठी हुई थी राधु की मां सुरबाला देवी तब निपट पगली थी वे कुछ कथरी बगल में दबाकर खींचती हुई चली जा रही थी और राधु घसीटती हुई रोते रोते उनके पीछे पीछे जा रही थी यह देखते ही श्री का मन व्यथित हो उठा उन्होंने सोचा ठीक तो उसे यदि मैं न देखूं तो और कौन देखेगा पिता है नहीं माँ पगली है दौड़कर उन्होंने राधु को उठा लिया ठीक इसी समय श्री राम कृष्ण प्रकट हो कहने लगे यही वह लड़की है इसी का अवलंबन लेकर रहो यह योग माया है श्री माँ के विविध समय की अन्यन्या उक्तियों से भी उस तथ्य की पुष्टि होती है राधू के प्रति उनका आकर्षण देख समालोचनाशील मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते और समय समय पर वे प्रश्नों के रूप में बाहर भी निकल पड़ते थे एक दिन एक भक्त कह बैठे माँ आप में इतनी आसक्ति क्यों है रात दिन राधे राधी करती रहती है घोर संसारियों की तरह और इतने भक्त आते हैं उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं है इतनी आसक्ति क्या यह अच्छा है पहले भी इस प्रकार के प्रश्न श्री ने अनेक बार सुने थे और धीरे से उत्तर दिया था हम औरत जात हैं हम ऐसी ही हैं किंतु आज उन्होंने उत्तेजित होकर कहा ऐसा तुम कहाँ पाओगे मेरे बराबर एक ढूंढ कर निकालो तो सही जानते हो जो लोग खूब परमार्थ का चिंतन करते हैं उनका मन अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है वह मन जिस वस्तु को पकड़ता है उसे दृढ़ता से पकड़े रहता है इसे आसक्ति सी दिखाई पड़ती है एक अन्य अवसर पर सिमा ने कहा था देखो सब कहते हैं कि मैं राधु राधु करते करते अस्थिर रहती हूँ उसके ऊपर मेरी बड़ी आसक्ति है किंतु यदि वह थोड़ी सी आसक्ति न रहती तो श्री ठाकुर के देहावसान के पश्चात यह शरीर न रहता उनके कार्य के लिए ही तो राधी राधी कराकर ठाकुर ने इस शरीर को बना बचाया है उसके ऊपर से मन जब हट जाएगा उस समय फिर यह शरीर नहीं रहेगा सिमा ने और कहा यह जो राधी राधी करती हूँ यह तो शरीर रखने के निमित्त एक मोह लेकर रह रही हूँ बुद्धिमान पाठक उन सारी बातों का तात्पर्य सहज ही समझ सकते हैं अतएव हम अपनी टीका टिप्पणी द्वारा उनके सौंदर्य को नष्ट नहीं करना चाहते श्री के आश्चर्य में जीवन लीला की इस प्रकार पृष्ठभूमि रचना के संभवतः अन्य उद्देश्य भी थे श्री रामकृष्ण के गले के रोग को देख कोई कोई सांसारिक फलाकांक्षी सकाम भक्त जिस प्रकार उनके निकट आना निरर्थक समझते थे शायद उसी प्रकार उस दिखावटी सांसारिक बाह्य आवरण के द्वारा श्री भगवान ने उस प्रकार के भक्तों की अवांछित दृष्टि से श्री माँ को बचाना चाहा था यद्यपि श्री रामकृष्ण ने गृहस्थ और सन्यासी दोनों प्रकार के भक्तों के सम्मुख अनुपम आदर्श रखा तथापि उनका जीवन प्रधानतया पारिवारिक सीमा के बाहर ही व्यतीत हुआ था इसलिए सैकड़ों झंझटपूर्ण प्रतिकूल सांसारिक वातावरण में किस प्रकार आत्मस्थ होकर दिव्य जीवन का अलौकिक आनंद लिया जा सकता है उसका साक्षात परिचय हमें श्री रामकृष्ण के जीवन में अधिक नहीं मिलता किंतु श्री का जीवन पारिवारिक घटनाओं के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है एवं सांसारिक दृष्टि से वे घटनाएँ उद्वेगजनक या क्लेशदायक है फिर भी उनके आचार व्यवहार सदैव सभी क्षेत्रों में दैवी ज्योति से प्रदीप्त है इस देव मानवता के संपूर्ण सम्मिश्रण से श्री मां की जीवन लीला बड़ी ही चित्ताकर्षक और मधुर है वस्तुतः उनके पारिवारिक जीवन का अनुशीलन सांसारिक मनुष्यों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है इस संबंध में अनेक घटनाओं से हम क्रमशः परिचित होंगे इस समय हम उनका दिग्दर्शन मात्र करेंगे श्री के जयराम भाटी के जीवन की प्रतिकूलता का कुछ आभास प्राप्त करने के लिए इस स्थल पर हम मामा लोगों की अर्थात श्री के भाइयों की चर्चा करें श्री जब अन्यत्र रहती तब मामा लोग अपने पत्रों में श्री से प्रायः आर्थिक सहायता की याचना किया करते थे अथवा पारिवारिक कलह की शिकायत करते थे पत्र पढ़कर श्री को सुनाते समय कोई शायद मंतव्य करता माँ उन लोगों को खूब रुपया दो ठाकुर से कहो वे खूब सुख भोग कर ले जिससे उनकी वासना की निवृत्ति हो जाए थ्री माँ इस पर उत्तर देती उनकी क्या निवृत्ति हो सकती है उनकी कभी निवृत्ति नहीं होगी चाहे हजार दिया जाए संसारिकों की क्या कभी तृप्ति होती है उनके यहाँ हमेशा दुख की ही कहानी रहेगी एक दिन और उन्होंने विरक्ति भाव से अपने भाइयों के संबंध में इस प्रकार कहा था बाबा वे तो रुपया रुपया कहते कहते ही खतम हो गए केवल धन दो धन दो भूल कर भी उन्होंने कभी ज्ञान या भक्ति नहीं मांगी तो जो चाहता है वही ले कहना न होगा कि माता जी की कृपा से उनके घर में अभाव नहीं रहा इससे पाठकगण कहीं यह न समझ लें कि मामा लोगों में कोई सुकृ सुकृति अथवा उच्च भाव नहीं थे महाकवि गिरीश घोष ने एक बार कहा था कि मामा लोगों ने पूर्व जन्मों में मस्तक काट कर तपस्या की थी तभी उन्होंने वर्तमान जन्म में स्वयं से जगदम्बा को भगड़ी रूप में पाया है अनेक घटनाओं से इस बात का पता भी चलता है कि श्री माँ के देवित्व के प्रति वे संपूर्ण अज्ञ नहीं थे पर वह ज्ञान सांसारिक अभावों के मिटाने की वासना से आवृत्त रहने के कारण उसका कोई असर नहीं था इस विषय को समझने के लिए हमको दृष्टान्त देंगे यद्यपि वे बात के हैं 1907 ईस्वी में जब श्रीमां गिरीश बाबू के घर में दुर्गा पूजा की समाप्ति के पश्चात जयराम बाटी लौट रही थी उन्होंने मामा लोगों को संदेशा भेजा कि वे आमोदर के किनारे कुछ आदमियों का प्रबंध कर रखें यथा समय कुआलपाड़ा होते हुए आमोदर के किनारे पहुंचकर देखा गया कि कोई नहीं आया है फलतः श्री तथा उनके साथियों को अनेक कठिनाइयों के बीच नदी पार करके जयराम बाटी आना पड़ा रात्रि में भोजन के समय किसी भक्त ने कहा माँ आपने इन लोगों की अर्थात मामा लोगों की अक्ल देखी आप आई मगर इन लोगों ने नदी के किनारे एक भी आदमी नहीं भेजा इस पर श्री माँ ने प्रसन्न मामा से प्रश्न किया मैं आई पर तूने किसी आदमी को नहीं भेजा मेरे ये बच्चे आए और तूने ना तूने ना कोई आदमी ही भेजा और न स्वयं ही गया प्रसन्न मामा ने उत्तर दिया दीदी मैंने काली के अर्थात काली मामा के भय से किसी आदमी को नहीं भेजा कहीं काली यह न कहे दीदी को हाथ में लिए ले रहा है क्या मैं जानता नहीं कि तुम क्या हो और ये सब भक्तगण क्या हैं सब जानता हूँ किंतु कुछ करने की ताकत नहीं है भगवान ने इस बार मुझे यह क्षमता नहीं दी आशीर्वाद दो कि जिस तरह तुम्हें इस जन्म में पाया है उसी तरह तुम्हें जन्मांतरों में पाता रहूँ मैं और कुछ भी नहीं चाहता श्री बोली तुम्हारे घर में फिर कभी होगी काफी हो गया तुम लोगों के बीच फिर एक दिन और प्रसन्न मामा ने श्री से कहा दीदी सुना है कि तुम किसी के लिए स्वप्न में प्रकट हुई तुमने उसे मंत्र दिया और यह भी कह दिया कि उसकी मुक्ति होगी और हम लोगों को तुमने गोदी में रखकर पाला पोसा हम लोग क्या सदैव ऐसे ही रहेंगे श्री ने उत्तर में उनसे कहा ठाकुर जो करेंगे वही होगा और देखो श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कितना खेल हास परिहास किया घूमे फिरे उनके जूठन खाई किंतु वे लोग क्या जान पाए थे कि श्री कृष्ण कौन थे सीमा सदैव भाइयों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता दिखलाती थी ऐसी बात नहीं अनेक त्रुटियों के बावजूद वे अपने स्नेहपालित पालित भ्राताओं को अहलौकिक और पारलौकिक सब विषयों में आश्वासन देने के लिए प्रस्तुत रहती थी एक बार प्रसन्न मामा ने प्रश्न किया दीदी एक ही उधर से हम लोगों का जन्म हुआ हम लोगों का क्या होगा श्री माँ देती हुई बोली बिल्कुल ठीक है तुम लोगों को भय किस बात का इन समर्थवंत परंतु विवेचन विवेचनाहीन भाइयों के साथ फिर नासमझ और असमर्थ भतीजें अब थीं बाद में हम देखेंगे कि इनमें से भी किसी किसी का भार श्री को ही ग्रहण करना पड़ा इनके सिवा अभय मामा की विधवा पत्नी सुरबाला थी जिन्हें भक्त लोग पगली मामा कहा करते थे मामी का पागलपन समय समय पर इतना बढ़ जाता कि श्री को यह कहते सुना जाता था शायद मैंने कटेले बेलपत्र शिव के मस्तक पर चढ़ाया है इसी से यह कष्ट मेरे लिए है